महाभारत सभापर्व एकादशो ब्रह्मा ब्रह्माजी की सभा का वर्णन नारदवाच पितामह सभात तात निबोध मे शक्यते जानन निर्देषुम एव रूपे भारत नारद जी कहते हैं तात भारत अब तुम मेरे मुख से कही हुई पितामह ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन सुनो सभा ऐसी है इस रूप से नहीं बतलाई जा सकती पुरा भगवान देंगे राजनादि भगवान्दिव आगछन्माक दिधक्षुर्गत क्ल कूपेण सभा दृष्टि स्वयं भुव सताम मह्यम ब्राह्मीण तत् पांडव राजन पहले सत्युग की बात है भगवान सूर्य ब्रह्मा जी की सभा देखकर फिर मनुष्य लोक को देखने के लिए बिना परिश्रम के ही द्विलोक से उतरकर इस लोक में आए और मनुष्य रूप से इधर उधर विचरने लगे पांडुनंदन सूर्यदेव ने मुझसे उस ब्र ब्राह्मी सभा का यथार्थता वर्णन किया अप्रमेयां सभा दिव्याम मानसी भरतर्ष अनदेश प्रभाव सर्वभूत मनोरमा भरतश्रेष्ठ व सभा अप्रमेय दिव्य ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई तथा समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली है उसका प्रभाव अवर्णनीय है श्रोता गुणान हम तस्या सभा जा दर्शन एप सुसथा राजनादित्यमृद्रुवन् पांडुकुलभूषण युधिष्ठिर उस सभा के अलौकिक गुण सुनकर मेरे मन में उसके दर्शन की इच्छा जाग उठी और मैंने सूर्य देव से कहा भगवन्द्रष्टुमेच्छा मे पिताम सभा शुभाम ये न वा तपसा शक् कर्मणा वापि गोपते ओ ओ था रुत्तमा औषधा युक्तमा पापनाशिनी भगवन् पश्यम ताम सभा भगवन मैं भी ब्रह्मा जी के कल्याण में सभा का दर्शन करना चाहता हूँ किरणों के स्वामी सूर्यदेव दिस तपस्या से सत्कर्म से अथवा उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पापनाशिनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके वह मुझे बताइए, भगवान मैं जैसे भी उस सभा को देख सकूं उस उपाय का वर्णन कीजिये स तन्म वच् सहस्रांसुवाकर प्रोवाच भरत श्रेष्ठ व्रतम वर्ष सहस्रिक ब्रह्म व्रत उपास्व भ्रय तेना तरात्म हम ही मुत्पृष्टे समारब्धो महाव्रतम भरत श्रेष्ठ मेरी बात सुनकर सहस्रों किरणों वाले भगवान दिवाकर ने कहा तुम एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा जी के व्रत का पालन करो वह श्रेष्ठ व्रत एक हजार वर्षों में पूर्ण होगा तब मैंने हिमालय के शिखर पर आकर उस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया सत स भगवान सूर्य उदावान आ गता सभा ब्राह्मी विपापिगत क्लम तदनंतर मेरी तपस्या पूर्ण होने पर पाप रहित क्लेश शून्य और परम शक्तिशाली भगवान सूर्य मुझे सांथले ब्रह्मा जी की उस सभा में गए एवं रूपे तिशा शक्त्या निर्देश छे नदेशम्ब पथा राजन व सभा ऐसा ही है ऐसी ही है इस प्रकार नहीं बताई जा सकती क्योंकि वह एक क्षण एक में दूसरा अनिर्वचनीय स्वरूप धारण कर लेता है न वेद परिमाणम व्यापि भारत न चूप मयाँ साधपूर्व कदाचन भारत उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अथवा उसकी स्थिति क्या है यह सब मैं कुछ नहीं जानता मैंने किसी भी सभा का वैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था सुसुखा सा सदा राज ना न क्षुत पिपा से न ग्लानी प्राप्यता प्राप्वंतुत राजन वह सदा उत्तम सुख देने वाली है वहाँ न सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का उस सभा में पहुँच जाने पर लोगों को भूख प्यास और ग्लानी का अनुभव नहीं होता नाना रूपैर्वकृता मणवी सांभता सातु शास्वती न चाक्षरा वह सभा अनेक प्रकार की अत्यंत प्रकाशमान मणियों से निर्मित हुई है वह खम्भों के आधार पर नहीं टिकी है और उसमें कभी छह रूप विकार न आने के कारण वह नित्य मानी गई है एक तत्सत्यम ब्रह्मपुरम इस श्रुति से भी उसकी नित्यता ही सूचित होती है दिव्य नाना विधे भावही अति चंद्रम प्रभा दिप्य अनंत प्रभाव वाले नाना प्रकार के, के प्रकाशमान दिव्य पदार्थों द्वारा अग्नि चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली व सभा अपने तेज से सूर्य मंडल को तिरस्कृत करते हुई सी स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हुई प्रकाशित हो रही है तस्म स भगवान आस्ते देव माया स्वयं को नि्राजन सर्वलोक का राजन उस सभा में संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी देव माया द्वारा समस्त जगत की स्वयं ही सृष्टि करते हुए सदा अकेले ही विराजमान होते हैं उपतिषंती चाप्येन प्रजा पत प्रभु दक्ष प्रचेता पुलो मरीचि कश्यप प्रभु भारत वहां दक्ष आदि प्रजापतिगण उन भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं दक्ष प्रचेता पुल मरीचि प्रभावशाली कश्यप भृगुअत्रे वशिष्ठ चौतमोथ तथा गिरा फुलस्थ प्रहलाद कर्दमस्तथ अथर्वाीरस बालखिलचिसा मनोनरीक्ष विद्या जलमी शब्द स्पर्श तथा ऊपम रथो गंधस् भारत प्रकृति विकारस््यम भुव अगस्त्य महातेजाकर्जवान्द्द् निर्भर संवृत मनस्तथा दुर्वासा च महाभाग्य सिंगक सनत्कुम भगवान्चार्यो महात अतिलश्ची सभ्य तभीत ऋतभितुस् महावीय तथा मणि आयुर्वेदस्तथांगो देहवास्तत्र भारत चंद्रमास आदित्यस्य आदिस्भस्तिमा वायब क्रतभ प्राण एवर्तिम्त महात्मा महाब्रतपरायण एक चाच बहो ब्रह्म सूपस्थिता अर्थ धर्म से कामच देश अत्रि वशिष्ट गौतम अंगिरा पुल कृतु प्रहलाद कर्द अथर्वास सूर्य किरणों का पान करने वाले बालखिल्य मन अंतरिक्ष विद्या वायु तेज जल पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकृति विकृति तथा पृथ्वी की रचना के जो अन्य कारण हैं इन सब के अभिमानी देवता महातेजस्वी अगस्त्य शक्तिशाली मार्कंडेय जमदग्नि भरद्वाज संवर्त च्यवन महाभाग दुर्वासा धर्मात्मा ऋष्य सिंह महातपस्वी योगाचार्य भगवान सनत कुमार असित देवल तत्वज्ञानी जयगी सभ्य शत्रुविजयी ऋषभ महापराक्रमी मणि तथा आठ अंगों से युक्त मूर्तिमान आयुर्वेद नक्षत्रों सहित चंद्रमा अंशमाली सूर्य वायु क्रतु संकल्प और प्राण ये तथा और भी बहुत से मूर्तिमान महान व्रतधारी महात्मा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं अर्थ धर्म काम हर्ष द्वेष तप और दम ये भी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं आज अंत तस्म सहिता गंधर्वा विशति सप्तवाणे लोकपाला से शुक्रो बृहस्पति बुधोंगारक चन से राहु ग्रहास तथा च मंत्रो ररिमानश्मानपित्यासाधिराजानो नामंद मृत विश्वर्मा च वसुवस्व भारत तथा पितृगण सर्वे सर्वाणी चवीष्येद साम यजुर्वेदस्य पांडव अथर्ववेदस्य तथा इतिहासोपवेदस्य सर्वशास्त्रण चतिहासोपेदांगा सोमस्य सोमश्च देता सात्रत्री दुर्गतरि वाणी सप्तः मेधा श्रुति प्रज्ञा बुद्धियथमा स्तिगीता गाथाश्च बिविधास्ताम भाष्या तर्कयुक्ता देशमंती भी सांपते नाटका विवधा काव्या कथाख्याय कारिका त्रिठंती ते पुण्या चाल्ये गुरुपूजका क्षण्लवा मुहूर्ता से दिवा रात्रि तथा चर्धमस मसास्तव्य भारत संभत्सरा पंच युगमहोरात्र चतुर्विध कालचक्रम चिव्यं नित्यम्क्षम धर्मचक्रम तथा निस्ते युधिष्ठि गंधर्वो और अप्सराओं के वीर गण एक साथ उस सभा में आते हैं साथ अन्य गंधर्व भी जो प्रधान है वहां उपस्थित होते हैं समस्त लोकपाल शुक्र बृहस्पति बुध मंगल शनैश्चर राहु तथा केतु ये सभी ग्रह सामगान संबंधी मत मंत्र रथंतर साम हरिमान वसुमान अपने स्वामी इंद्र सहित बारह आदित्य अग्नि सोम आदि युगल नामों से कहे जाने वाले देवता मरुद्गण विश्वकर्मा वसुगण समस्त पितृगण सभी हविष्य पांडुनंदन ऋग्वेद सामवेद यदुर्वेद अथर्वेद तथा संपूर्ण शास्त्र इतिहास उपवेद संपूर्ण वेदांग ग्रह यज्ञ सोम और समस्त देवता आयुर्वेद धनुर्वेद गेद और अर्थशास्त्र ये चार उपवेद माने गए हैं सावित्री दुर्गम दुख से उबारने वाली दुर्गा सात प्रकार की प्रणव रूपा वाणी मेधा धृति श्रुति प्रज्ञा बुद्धि यश और क्षमा अकार उकार मकार अर्धमात्रा नाद बिंदु और शक्ति ये प्रणव के सात प्रकार हैं अथवा संस्कृत प्राकृत पैशाची अपभ्रंश ललित मागध और गद्य ये वाणी के साथ प्रकार जानने चाहिए सामस्ति गीत विविध गाथा तथा तर्कयुक्त भाष्य ये सभी देधारी होकर एवं अनेक प्रकार के नाटक काव्य कथा आख्यायिका तथा कारिका आदि उस सभा में मृत्यमान होकर रहते हैं इसी प्रकार गुरुजनों की पूजा करने वाले जो दूसरे पुण्यात्मा पुरुष हैं वे सभी उस सभा में स्थित होते हैं युद्ठिर क्षण लव मुहूर्त दिन, रात पक्ष मास छह ऋतुएं साठ संवत्सर पाँच संवत्सरों का युग चार प्रकार के दिन रात मानव पितर देवता और ब्रह्मा जी के दिन रात नित्य दिव्य अक्षय एवं अव्यय कालचक्र तथा धर्मचक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित रहते हैं आदि तिर्दनुरता मिनता इरा कालिका देवी शर्मा चाथ गौतमी प्रभाकद्रुश्च वै दिव्यौ दैवता रुद्राणीध लक्ष्मीश भद्राष्ठी तथा परा पृथ्वी देवी ह्री स्वाहा कीर्तिरवरा दी सची चथा पुष्टिरुन्धती संवृत्तिरासान यति सृष्टिदेवी र एक बहिदेव्य उपतस्थ प्रजापतिम अदिति धनु सुरसा विनता इराम कालिका देवी शर्मा गौतमी प्रभा और कद्रु ये दो देवियां देव माताएं रुद्राणी श्रीलक्ष्मी भद्रा तथा अप्सरा ष्ठी पृथ्वी भूतल पर उतरी हुई गंगा देवी लज्जा स्वाहा कीति सुरादेवी शचि पुष्टि अरुंधति, समृद्धि आशा नियति, निति देवी, द्रति तथा अन्य देवियाँ भी उस सभा में प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करती हैं आदित्या वशो रुद्रमृत सुनावी विस्वे देवास्याच पितरश्च मनोजवाः आदित्य वसुरुद्र मरुद्गण अश्विनी कुमार विश्व साध्य तथा के समान वाली पीतर भी उस सभा में उपस्थित होते हैं पितृणाम गणि सप्तव पुरुष मूर्तिमंत्रो तो चार त्रयच्चाप्य शरीर नर नरश्रेष्ठ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पितरों के साथ ही गण होते हैं जिनमें चार तो मूर्तिमान हैं और तीन अमृत वैराजाच महाभागा अग्निस्वात्ता भारत गारहपत्या नाकचरा पितरो लोक विश्रुता सोमपा एक चतुर्वेदा कलास्त चतरसुण पर्वणसु पूज्य पितरो नृप है वैराप्याय पूर्व प्रजापति धाए उपासते च सर्व प्रजापतिपस्थिता उपासघृष्ट ब्र्माणमीतेज भारत समूर्णलोको मे विख्यात स्वर्गलोक मे विचरने वाले महाभाग वैराज अग्निश्वास सोमपा गारहपत्य ये चार मूर्त हैं एक श्रृंग चतुर्वे तथा काल, कला ये तीन अमूर्त हैं ये सारे पितर क्रमशः चारों वर्णों में पूजित होते हैं राजन पहले इन पितरों को तृप्त होने से फिर सोम देवता भी तृप्त हो जाते हैं ये सभी पितर उक्त सभा में उपस्थित हो प्रसन्नता पूर्वक अमित तेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं राक्षसा पिशाचा तानव गुहे का नागा सुपर्णा पशव पिता उपास जंगमा परे देवेन्द्रो पुरंदरस् दु महादेव महोमोत्र तदागछति इसी प्रकार राक्षस पिशाच दानव गुह्यक नाग सुपर्ण तथा श्रेष्ठ पशु भी महा पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं स्थावर और जंगम महाभूत देवराज इंद्र वरुण कुबेर यम तथा पार्वती सहित महादेव जी ये सब सदा उस सभा में पधारते हैं महासेर से राजेन्द्र सदोपास्ते पितापम देव नागम नारायणस्त्याषय ऋषियो बालकल्याजा जो निजास्त राजेंद्र स्वामी कार्तिकेय भी वहाँ उपस्थित होकर सदा ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं भगवान नारायण देवर्षिगण बालखिल ऋषि तथा दूसरे जोनिज और अयोनिज ऋषि उस सभा में ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं यं किंचित्रिलोक दृश्यते साणुजंगम सर्व दृष्ट इति विद्धि नराधिप नरेश्वर संप में यह समझ लो कि तीनों लोकों में स्थावर जंगम भूतों के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैंने उस सभा में देखा था अष्टाशीत सहस्राली ऋषिणाम प्रजावता ऋषि पांडव पांडुनंदन अट्ठासी हजार ऊर्धरेता ऋषि और पचास संतानवन महर्षि उस सभा में उपस्थित रहते हैं ते तत्र तथा काम दृष्ट्वा सर्व दिवक प्रणम्य से तस्मै तस्मी सर्वे जाति यथागत वे सब महर्षि तथा संपूर्ण देवता वहाँ इच्छानुसार ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते और आज्ञा लेकर जैसे आए होते हैं वैसे ही चले जाते हैं अतिथि नागतान देवान्दत्यान्नागात तथा द्विजान यक्षांशुपर्णान काले यान गंधर्वा सरस तथा महाभागानित ब्रह्म लोक पिताम दयावान्वूते सूथारह प्रतिपद्यते अगाध बुद्धि वाले दयालु लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने यहाँ आए हुए सभी सभा भाग अतिथि महाभाग अतिथियों देवता दैत्य नाग पक्षी यक्ष यक्षण काले गंधर्व तथा अप्सराओं एवं संपूर्ण भूतों से यथा योग्य मिलते हैं और उन्हें अनुग्रहित करते हैं प्रतिगृहान प्रतिगृह तु विश्वात्मा विस्त्मा स्वयंभूर मित्व शांतमा भोग मनुजाधि मनुजेश्वर अमित तेजस्वी विश्वात्मा उन सब अतिथियों का अपनाकर अतिथियों को अपनाकर उन्हें सांत्वना देते उनका सम्मान करते उनके प्रयोजन की पूर्ति करके उन सब को आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार भोग सामग्री प्रदान करते हैं तथा रूप या ते प्रति यद्य भारत भवते सुख प्रदान तात भारत इस प्रकार वहां आने जाने वाले लोगों से भरी हुई वह सभा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है सर्वतेजो मये दिव्या ब्रह्मषिगण सेता ब्रह्मणा श्रियाप्यमान शुशुभे विगत क्लमा सा सभा सादृशी दृष्टा मैया लोहेश दुर्लभा अभेय सभेथार्दूल मनुष्युभात नृप्रेष्ठ व सभा संपूर्ण तेज से संपन्न दिव्य तथा ब्रह्मषियों के समुदाय से सेवित और पाप रहित एवं ब्राह्मी स्त्री से उद्भासित होते सुभा होती रहती है वैसे उस सभा को मैंने वर्णन किया है जैसे मनुष्य लोक में तुम्हारी यह सभा दुर्लभ है वैसे ही संपूर्ण लोकों में ब्रह्मा जी की सभा परम दुर्लभ है एता मया दृष्टपूर्वा सभा देवेश सुभारत इन सभेय मानु समलोके सर्वश्रेष्ठ तमा तव भारत ये प्रभो सभी सभाएं मैंने पूर्व काल से देवलोक में देखा है देखी है मनुष्यलोक में तो तुम्हारी यह सभा ही सर्वश्रेष्ठ है एति श्री महाभारती सभा परवि लोकपाल सभाख्यानम परवि ब्रह्म सभा नामही नाम एकदशोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में ब्रह्म सभा वर्णन नामक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ